भारतीय व्याख्यान भारत के महापुरुष यही वेदों का ऋषित्व है हमको भारतीय धर्म के इस आदर्श को सर्वदा स्मरण रखना होगा और मेरी इच्छा है कि संसार की अन्य जातियां भी इस आदर्श को समझकर याद रखें क्योंकि इससे अधिक लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे शास्त्र ग्रंथों में धर्म नहीं होता अथवा सिद्धांतों मतवादों चर्चाओं तथा तो तार्किक उक्तियों में भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती धर्म तो स्वयं साक्षात्कार करने की वस्तु है ऋषि होना होगा अये मेरे मित्रों जब तुम ऋषि नहीं बनोगे जब तक तुम आध्यात्मिक सत्य के साथ साक्षात्कार नहीं होगे निश्चय है कि तब तक तुम्हारा धार्मिक जीवन आरंभ नहीं हुआ जब तक तुम्हारी यह अति चेतन अर्थात ज्ञानातीत अवस्था आरंभ नहीं होती तब तक धर्म केवल कहने की ही बात है तब तक यह केवल धन प्राप्ति के लिए तैयार होना ही है तुम केवल दूसरों से सुनी सुनाई बातों को दोहराते तिराते भर हो और यहाँ बुद्ध का कुछ ब्राह्मणों से वाद विवाद करते समय का सुंदर कथन लागू होता है ब्राह्मणों ने बुद्धदेव के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप पर प्रश्न किए यह महापुरुष उस महापुरुष ने उन्हें से प्रश्न किया आपने क्या ब्रह्म को देखा है उन्होंने कहा नहीं हमने ब्रह्म को नहीं देखा बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्न किया आपके पिता ने क्या उसको देखा है नहीं उन्होंने भी नहीं देखा क्या आपके पितामह ने उसको देखा है हम समझते हैं कि उन्होंने भी उसको नहीं देखा तब बुद्धदेव ने कहा मित्रों आपके पितृ पितामहों ने भी जिसको नहीं देखा ऐसे पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचार द्वारा एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं समस्त संसार यही कर रहा है वेदांत की भाषा में हम कहेंगे नायमा आत्मा प्रवचने लभ्यो नवे ध्यान भवना श्रुते यह आत्मा बागाडम्बर से प्राप्त नहीं की जा सकती प्रखर बुद्धि से भी नहीं यहाँ तक कि बहुत वेद पाठ से भी उसकी प्राप्ति करना संभव नहीं संसार की समस्त जातियों से वेदों की भाषा में हमको कहना होगा तुम्हारा लड़ना और झगड़ना वृथा है तुम जिस ईश्वर का प्रचार करना चाहते हो क्या तुमने उसको देखा है यदि तुमने उनको नहीं देखा तो तुम्हारा प्रचार वृथा है जो तुम कहते हो वह स्वयं नहीं जानते और यदि तुम ईश्वर को देख लोगे तो तुम झगड़ा नहीं करोगे तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा उपनिषदों के एक प्राचीन ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा था जब लड़का वापस आया तो पिता ने पूछा तुमने क्या सीखा पुत्र ने उत्तर दिया अनेक विद्याएँ सीखी हैं पिता ने कहा यह कुछ नहीं है जाओ फिर वापस जाओ पुत्र गुरु के पास गया लड़के के लौट आने पर पिता ने फिर वही प्रश्न पूछा और लड़के ने फिर वही उत्तर दिया उसको एक बार और वापस जाना पड़ा इस बार जब वह लौटकर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था तब पिता ने कहा बेटा आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है जब तुम ईश्वर को जान लोगे तो तुम्हारा मुख स्वर सारी आकृति बदल जाएगी तब तुम मानव जाति के लिए महाकल्याण स्वरूप हो जाओगे ऋषि की शक्ति को कोई नहीं रोक सकेगा यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श और शेष जो कुछ है वे सब वाग विलास युक्त विचार दर्शन द्वैतवाद अद्वैतवाद यहाँ तक कि वेद भी ये ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र हैं गौण हैं ऋषित्व प्राप्त करना ही मुख्य है वेद व्याकरण ज्योतिष आदि सब गौण है जिसके द्वारा हम उस अव्यय ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं वही चरम ज्ञान है जिन्होंने यह प्राप्त किया है वे ही वैदिक ऋषि हैं हम समझते हैं कि यह ऋषि एक कोटि एक वर्ग का नाम है इस ऋषित्व को यथार्थ हिंदू होते हुए हमें अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था से प्राप्त करना ही होगा और ऋषित्व प्राप्त करना ही हिंदुओं के लिए मुक्ति है कुछ सिद्धांतों में ही विश्वास करने से सहस्त्रों मंदिरों के दर्शन से अथवा संसार भर की कुल नदियों में स्नान करने से हिंदू मत के अनुसार मुक्ति नहीं होगी ऋषि होने पर मंत्रदृष्टा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी बात के युगों पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उस समय सारे संसार को आलोड़ित करने वाले अनेक महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया है अवतारों की संख्या बहुत है भागवत के अनुसार भी अवतारों की संख्या असंख्य है इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष रूप से पूजे जाते हैं प्राचीन वीर युगों के आदर्श स्वरूप सत्यपरायणता और समय नैतिकता के समग्र नैतिकता के साकार मूर्ति स्वरूप आदर्श तने, आदर्श पति आदर्श पिता सर्वोपरि आदर्श राजा राम का चरित्र हमारे सम्मुख महान ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित का वर्णन किया है उसकी अपेक्षा अधिक पावन प्राजल मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती और सीता के विषय में क्या कहा जाए तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो और मैं तुमसे निसंकोच कहता हूँ कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो किंतु उस उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकोगे सीता चरित्र अद्वितीय है यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है राम तो कदाचित अनेक हो गए हैं किंतु सीता और नहीं हुई भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए सीता उनके लिए आदर्श है स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं और समस्त आर्यावर्त भूमि में सहसरों वर्षों से वे स्त्री पुरुष बालक सभी की पूजा पा रही है। महामहिमायी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध धैर्य तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएंगी जिन्होंने अवचलित भाव से ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया वही नित्य साध्वी सदा शुद्ध स्वभाव सीता आदर्श पत्नी सीता मनुष्यलोक की आदर्श देवलोक की भी आदर्श नारी पुण्यचरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेंगी हम सभी उनके चरित्र को भली भांति जानते हैं इसलिए उनका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं चाहे हमारे सब पुराण नष्ट हो जाएं यहां तक कि हमारे वेद भी लुप्त हो जाएं हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काल स्रोत में विलुप्त हो जाए किंतु मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो जब तक भारत में अतिशय ग्राम्य भाषा बोलने वाले पाँच भी हिंदू रहेंगे तब तक सीता की कथा विद्यमान रहेगी सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्थि मज्जा में हो चुका है प्रत्येक हिंदू नारी के रक्त में सीता विराजमान है हम सभी सीता की संतान है हमारी नारियों को आधुनिक भावों रंगने की जो चेष्टाएं हो रही हैं यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो वे सब असफल होंगे जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी यही एकमात्र पथ है उसके पश्चात है भगवान श्री कृष्ण के जो नाना भाव से पूजे जाते हैं और जो पुरुष के समान ही स्त्री के बच्चे के समान ही वृद्ध के परमप्रीत इष्ट देवता हैं मेरा अभिप्राय उनसे है जिन्हें भागवत भागवतकार अवतार कहते भी तृप्त नहीं होते बल्कि कहते हैं अनान्य अवतार इस भगवान के अंश और कला स्वरूप हैं किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है और जब हम उनके विविध भाव समन्वित चरित्र का अवलोकन करते हैं तब उनके प्रति प्रयुक्त ऐसे विशेषणों से हमको आश्चर्य नहीं होता वे एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे उनमें अत्यंत अद्भुत रजोगुण तथा शक्ति का विकास था और साथ ही वे अत्यंत अद्भुत त्याग का जीवन बिताते थे बिना गीता का अध्ययन किए कृष्ण चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता क्योंकि अपने उपदेशों के वे आकार स्वरूप थे प्रत्येक अवतार जिसका प्रचार करने में आए थे उसके जीवित उदाहरण के रूप में अवतार अवतरित हुए गीता के प्रचारक कृष्ण सदा भगवद गीता के उपदेशों को साकार मूर्ति थे वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण थे उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिंता नहीं की जिनके कहने ही से राजा अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे ऐसे समग्र भारत के नेता ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा उन्होंने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ क्रीड़ा की जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल स्वभाव नहीं छूटा उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है जिसका समझना अत्यंत कठिन है जब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का नहीं बनता तब तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं उस प्रेम के अत्यंत अद्भुत विकास को जो उस वृंदावन की मधुर लीला के में रूप रूपक भाव से वर्णित हुआ है प्रेम रूपी मदिरा के पान से जो उन्मत्त हुआ हो उसको छोड़कर और कोई नहीं समझ सकता कौन उन गोपियों के प्रेम से उत्पन्न विरह यंत्रणा के भाव को समझ सकता है जो प्रेम आदर्श स्वरूप है जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता जो प्रेम यहलोक और परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता और हे मित्रों इसी गोपी प्रेम के माध्यम से सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के संघर्ष का एकमात्र समाधान मिल सका है हम जानते हैं कि सगुण ईश्वर मनुष्य की उच्चतम धारणा है हम यह भी जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से समग्र जगतव्यापी समस्त संसार जिसकी अभिव्यक्ति है उस निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही स्वाभाविक है पर साथ ही इस साकार वस्तु की कामना करते हैं ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसको हम पकड़ सकें जिसके चरणों पर अपने हृदय का उत्सर्ग कर सकें इसलिए सगुण ईश्वर इस को मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है किंतु युक्ति इस धारणा से विस्मित रह जाती है यह वही अति प्राचीन प्राचीनतम समस्या है जिसका ब्रह्म सूत्रों में विचार किया गया है वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने जिसका विचार किया है यदि एक सद्गुण संपूर्ण दया में सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो इस नारकी संसार का अस्तित्व क्यों है उसने उसकी सृष्टि क्यों की उस ईश्वर को महापक्षपाती कहना ही उचित है इसकी किसी प्रकार मीमानता नहीं होती इसकी मीमांसा गोपियों के प्रेम के संबंध में जो तुम पढ़ते हो मात्र उससे ही हो सकती है वे कृष्ण के प्रति प्रयुक्त किसी विशेषण से घृणा करती हैं वे यह जानने की चिंता नहीं करती कि कृष्ण सृष्टि करता है वे यह जानने की चिंता नहीं करती कि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे यह जानने की भी चिंता नहीं करती कि वे सर्व सामर्थ्यवान है वे केवल यही समझती हैं कि कृष्ण प्रेम हैं यही उनके लिए यथेष्ट है योग्या कृष्ण को केवल वृंदावन का कृष्ण समझती हैं बहुत सेनाओं के नेता राजाधिराज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामए मम जन्म जन्मनीश्वरे जन्मनी भवता भक्तिर हेतुकियी हे जगदीश मैं धन झन कविता अथवा सुंदरी कुछ भी नहीं चाहता हे ईश्वर आपके प्रति जन्म जन्मांतरों में मेरी अहेतुकी भक्ति हो या अहेतुकी भक्ति या निष्काम कर्म यह निरपेक्ष कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय है मानव इतिहास में प्रथम बार भारत भूमि पर सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण के मुँह से पहले पहल यह तत्व निकला था भय और प्रलोभनों के धर्म सदा के लिए विदा हो गए और मनुष्य हृदय में नरक में और स्वर्ग सुखभोग के प्रलोभन होते हुए भी ऐसे सर्वोत्तम आदर्श का अभ्युदय हुआ जैसे प्रेम प्रेम के निमित्त कर्तव्य कर्तव्य के निमित्त कर्म कर्म के निमित्त और यह प्रेम कैसा है मैंने तुम लोगों से कहा है कि गोपी प्रेम को समझना बड़ा कठिन है हमारे बीच भी ऐसे मूर्खों का अभाव नहीं है जो श्रीकृष्ण के जीवन के ऐसे अति अपूर्व अंश के अद्भुत तात्पर्य को समझने में असमर्थ हैं मैं पुनः कहता हूँ कि हमारे ही रक्त से उत्पन्न अनेक अपवित्र मूर्ख हैं जो गोपी प्रेम का नाम सुनते ही मानो उनको अत्यंत अपावन समझकर कर भय से दूर भाग जाते हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने मन को शुद्ध करो और तुमको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस इतिहासकार ने गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का वर्णन किया है वह आजन्म पवित्र नित्य शुद्ध व्यासपुत्र सुखदेव हैं जब तक हृदय में स्वार्थ होगा तब तक भगवत प्रेम असंभव है वह केवल दुकानदारी है कि मैं आपको कुछ देता हूँ भगवान आप भी मुझको कुछ दीजिए और भगवान कहते हैं यदि तुम ऐसा ना करोगे तो तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हें देख लूँगा चिरकाल तक तुम्हें जलाता रहूँगा सकाम व्यक्ति की ईश्वर धारणा ऐसी ही होती है जब तक मस्जिद मस्तिष्क में ऐसे भाव रहेंगे तब तक गोपियों के प्रेम प्रेमजनित विरह को उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समझेंगे एक बार केवल एक ही बार यदि उन मधुर अधनों का चुंबन प्राप्त हो जिसका तुमने एक बार चुंबन किया है चिरकाल तक तुम्हारे लिए उसकी पिपाशा बढ़ती जाती है उसके सकल दुख दूर हो जाते हैं तब अन्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है केवल तुम ही उस समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो